रामाज्ञा प्रश्न चतुर्थ सर्ग सप्तक पाँच जनक नंदनी जनकपुर जब ते प्रगटी आय तब ते सब सुख संपदा अधिक अधिक अधिक, अधिक जब से जनकपुर में श्री जी आकर प्रकट हुई तब से वहाँ सभी सुख एवं सम्पत्तियाँ दिनों दिन अधिकाधिक बढ़ती जाती है यह शकुन सुख संपत्ति की प्राप्ति तथा उन्नति की सूचना देता है स्वीय स्वयंबर जनकपुर सुनि मुन सकल नरेश आए साज समाज सजे भूषण सुदेश चार सुनकर सभी राजा आभूषण और वस्त्रों से भली प्रकार सजकर अपना समाज सजाकर जनकपुर आये प्रश्न पर शुभ सु चले मुदित कौशिक सुम सा आये सुन सन मान गृह आये को विश्वामित्र प्रसन्न होकर अयोध्या चले शेष्ट मंगल सकुन उनके साथ साथ चल रहे थे मार्ग में होते जाते थे महाराज दशरथ उनका आगमन सुनकर आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें राजभवन में ले आए प्रश्न फल श्रेष्ठ है सागर सोरह भात निपह पूज पहुन कीन दिने देख महाराज दशरथ ने आदर पूर्वको चार से विश्वामित्र जी का पूजन करके आतिथ्य सत्कार किया महाराज का विनम्र भाव तथा सम्मान देखकर मुनि विश्वामित्र जी ने अभीष्ट आशीर्वाद दिया प्रश्न पल उत्तम है मुनि मे दशरथ दिए राम लखन दो भाई मुनि के मांगने पर महाराज ने उन्हें श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को सौंप दिया पहले वे शकुनों का फल तथा अपने पुण्यों का फल पा अत्यंत प्रसन्न हो मुनि दोनों भाइयों को साथ ले चले प्रश्न फल श्रेष्ठ है श्याम लोर किशोर बर धरे तू नान तो सहित मग मुद मंगल कल्याण सावले और गोरे श्रेष्ठ किशोर दोनों भाई तरकस और धनुष विश्वामित्र जी के साथ मार्ग में ऐसे सुशोभित है आनंद मंगल एवं कल्याण हो प्रश्न फल उत्तम है सैल सरित सर बाग बृगंग बहुरंग तुलसी देख जात प्रभु मुदित गाज छुत संग तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु पर्वत नदी सरोवर वन उपवन तथा अनेक रंगों के पशु पक्षी देखते हुए आनंदित हो विश्वादी ले तबिलोचन लाभ सब बड़ भागी मगलोग राम के कृपा दर्शन सुगम अगम जाग जप जोग मार्ग के सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं वे नेत्रों का लाभ श्री राम का दर्शन पा रहे हैं जो श्री राम का दर्शन यज्ञ जप तथा योग द्वारा भी अगम्य है परंतु श्रीराम की कृपा से सुगम सुलभ हो जाता है प्रश्न फल श्रेष्ठ है मृद मग अवनी सुखद पवन अनुकूल तर सत विबु विलोक प्रभु बरसत सत फूल बादल छाया कर रहे हैं मार्ग की भूमि कोमल हो गई है सुखदाई अनुकूल वायु चल रही है प्रभु को देखकर देवता प्रसन्न हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं प्रश्न फल शुभ है दले मलिन समर्पित कीन प्रभु ने दुष्ट राक्षसों को नष्ट कर दिया और इस प्रकार यज्ञ की रक्षा की मुनि विश्वामित्र जी ने उन्हें शिक्षा और आशीर्वाद दिया तथा पुण्य स्थल में सारी विद्याएं दान की उत्तम है। अभय मुनि धरे विद्या जनक पुरा चले गाज सुथ हाथ में धनुष बाण लेकर प्रभु ने यज्ञ की रक्षा की और मुनियों को निर्भय कर दिया फिर वे विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ की जनकपुर चले प्रश्न फल श्रेष्ठ है गौतम गौतम मुनि की पत्नी अहल्या का उद्धार करने वाले चरणों को हृदय में ला देखो हृदय में उनका ध्यान करो यह सकुन विशेष रूप से सूचित करता है कि सब प्रकार का परम कल्याण तथा सारी सफलता हाथ में प्राप्त ही समझो। जनक जनक पाए प्रिय पाहुने पूजे पूजन जोग। दालक के देख मगन पुरे लोग महाराज ने पूजा करने योग्य प्रिय अतिथियों को पाकर उनका पूजन किया कौशल नरेश महाराज दशरथ के कुमारों को देखकर नगरवासी आनंद मग्न हो रहे हैं प्रश्न फल है आने सदन पूजे तुलसी मंगल भलाई महाराज जनक श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी को सम्मान पूर्वक भवन में ले आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनकी पूजा की तुलसीदास जी कहते हैं कि यह शुभ सकुन मंगलकारी है भाग्य में बहुत अधिक बड़ाई है सब तक साथ कौशिक देखन धनुष मख चले संग देख पाई विश्वामित्र जी दोनों भाइयों के साथ धनुष यज्ञ देखने चले दोनों कुमारों को देखकर नगर के स्त्री पुरुष नेत्रों का फल पाकर प्रसन्न हो रहे हैं प्रस्तफल श्रेष्ठ है भूप सभा किशोर सिद्धित मंगल सगुन शुभ जय जय जय सब ओर राजाओं की सभा में शंकर जी के धनुष को तोड़कर अयोध्या के राजकुमार श्री राम सुभित हो रहे हैं सब ओर उनकी जय जयकार हो रही है यह शुभ सकुन सफलता एवं परम कल्याणकारी है जय मै मंजुल माल उला धारण किए श्री राम की मंगलमय मूर्ति देख कर मंगल गान तथा पुष्प वर्षा हो रही है और नगारे बज रहे हैं अत्यंत आनंद मंगल हो रहा है प्रश्न फल शुभ है समाचार सुनि अवध पति सहित समाज परस्पर मिलन साजन समाचार सुनकर अयोध्यानाथ महाराज दशरथ बरात के साथ आए और दोनों प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिलते हुए बड़े ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं यह सुगुन परम मंगलकारी है गान बिता बरह बिर विभिध विधान चार विवाह उचाह बड़ कुशल काज कल्याण मंगल गान हो रहा है नगारे बद रहे हैं अनेक प्रकार की कारिगरी से युक्त श्रेष्ठ मंडप बनाए गए हैं एक साथ चार विवाह होने से बड़ा उत्सव हो रहा है यह सकुन कुशल पूर्वक विवाह कार्य की पूर्ण करने वाला है दाई पाई अनेक विधेयत अवध नात आये अवधल लेत अनेक प्रकार का दहेज पाकर पुत्र और पुत्र वधों के साथ अयोध्यानाथ महाराज दशरथ समस्त सुमंगल प्राप्त करके अयोध्या लौटे प्रश्न फल उत्तम है चौथ चार उनचास पुरा घर घर मंगलचार तुलसी ही सब दिन दाहिने दशरथ राजकुमार अयोध्या में घर घर मंगलाचार हो रहा है तुलसीदास जी कहते हैं कि चौथे सर्ग का उनचासवा दोहा शुभ है दशरथ कुमार श्रीराम राम सब समय अनुकूल हैं